प्रश्नोत्तर दीपमाला व्रत एवं पर्व जिज्ञासा प्रदोष व्रत कैसे करना चाहिए समाधान प्रदोष व्रत में व्यक्ति प्रातः काल स्नान आदि करके नित्य कर्म करें और व्रत का संकल्प करें दिन भर सतत ध्यान रखे कि आज मेरा व्रत है किसी भी व्रत के विषय में कुछ अनिवार्य नियम है जैसे झूठ नहीं बोलना चोरी नहीं करना क्रोध नहीं करना हिंसा नहीं करना ब्रह्मचर्य का पालन करना और परिग्रह नहीं लेना इन सब का इस व्रत में भी पालन करें। इस व्रत में व्यक्ति दिन भर अन्न जल के बिना रहकर सतत मंत्र चिंतन करता रहे शाम को स्नान आदि करके प्रदोष काल में महादेव का अभिषेक करें, पूजन करें। पूजा तो समाप्त संक्षिप्त या विस्तृत हो दोनों ही प्रकार से हो सकती है पूजन के बाद भोजन ग्रहण करे भोजन में एक अन्न ही ग्रहण करे प्रायः गेहूं से बने पदार्थ रोटी या दलिया ही ग्रहण करते हैं नमक वर्जित है अतः दूध ले सकते हैं व्रत तो दूसरे दिन सुबह पूर्ण होगा इसलिए रात्रि में भी सचेत रहना चाहिए सोते समय गद्दा तकिया चारपाई आदि का प्रयोग न करें। जिज्ञासा व्रत काल में भी हमारे अंदर काम क्रोध आदि की वृत्तियाँ उठी जाती हैं इसके लिए क्या उपाय करें समाधान यदि किसी को व्रत काल में भी काम क्रोध लोभ मोह की वृत्तियां उठती है तो उचित है कि उन्हें अंदर ही रहने दें और व्यवहार में प्रकट न करें इस प्रकार साधक सहले, तो धीरे धीरे उनका निराकरण हो जाएगा इन वृत्तियों को सहने का निरंतर अभ्यास करने पर धीरे धीरे ऐसी भी स्थिति आएगी कि ये वृत्तियाँ उठेंगी ही नहीं जिज्ञासा पातंजल योग सूत्र में एते जाति देश काल समयानविन्नाह सार्म भवान महाव्रतम यह सूत्र आया है यहाँ कहे गए महाव्रत को स्पष्ट करने की कृपा करें समाधान लोग कहते हैं कि हम भी अहिंसक हैं पर कैसे अहिंसक हैं अपने जाति वाले को नहीं मारेंगे मुसलमान कहता है कि मुसलमान को नहीं मारेंगे पर काफिर को मारेंगे इसी प्रकार ब्राह्मण को नहीं मारना को को को नहीं नहीं नहीं मानना, मानना मानना, या किसी किसी भजन करने वाले यह एक जाति विशेष से सीमित अहिंसा है। इसी प्रकार किसी में हिंसा नहीं करेंगे इसके बाहर कर सकते हैं यह देश विशेष से अवचिन्न अहिंसा है कुछ लोग कहते हैं कि पूर्णिमा अमावस्या एकादशी या जन्माष्टमी को हिंसा नहीं करेंगे अन्य दिनों में करेंगे ऐसी अहिंसा कालावच्छिन्न अहिंसा है सामान्य रूप से काल और समय का अर्थ तो एक ही होता है पर यहाँ समय का अर्थ नियम लिया गया है सामान्य परिस्थिति में अहिंसक रहते हुए किसी विशेष परिस्थिति में ही हिंसा करेंगे ऐसा नियम कोई ले सकता है जैसे कोई कहे कि गौ ब्राह्मण देवस्थान साधु इत्यादि की रक्षा के लिए तो हिंसा करेंगे पर अन्य परिस्थिति में नहीं यह हुई समयाव छिन्न अहिंसा इसी प्रकार से सत्य ब्रह्मचर्य अस्तेय तथा अपरिग्रह ये यम भी देश कालादि से अविछिन्न हो सकते हैं जाति देश काल और समय से जो अविछिन्न होता है वह व्रत हुआ परंतु किसी जाति किसी देश किसी काल किसी समय से जो व्रत अवच्छिन्न अर्थात सीमित नहीं होता बल्कि जिस व्रत में सभी देश कालादि में पूर्ण रूप से अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन यमों का पालन किया जाता है किसी भी नियम या परिस्थिति को लेकर हिंसा आदि के लिए तनिक भी स्थान नहीं रहता ऐसा व्रत महाव्रत कहलाता है सामान्य व्यक्ति के लिए तो सीमित व्रत से काम चल सकता है पर जिसे समाधि प्राप्त करनी है ईश्वर दर्शन करना है इसके लिए तो महाव्रत का पालन आवश्यक है